पाठ तैतीस यशु परमेश्वर का मेमना हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया सत्य प्रभु यशु ने हमारे पापों की सजा स्वयं उठा ली बाइबल आयत इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए पहला पत्र तीन अठारह परिचय हम जानते की हम सब पापी है और अनंत सजा के लायक है पाप की सजा नरक की आग में हमेशा की मृत्यु है किंतु प्रभु यीशु हमें शैतान पाप के बंधन से मुक्ति दिलाने आया था कैसे उसने हमें पापों से बचाया उसने हमें हमारी सजा को अपने ऊपर उठाकर बचा लिया। मरकुस 15, 21 से बत्तीस और सिकंदर और रूपूस का पिता शिमोन नाम का एक रोनी मनुष्य था जो गांव से आ रहा था उधर से निकला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा की उसका क्रोज उठा ले चले और वे उसे गुलगत्ता नामक जगह पर जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए और उसे मुरर मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु नहीं लिया तब तो उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके खोपड़ो में चिट्ठिया डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया और पहले दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूज पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया की यहूदियों का राजा और उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाइनी और उसकी बाईं और क्रूस पर चढ़ाए तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के सम गिना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले क्रूस पर ऐसी उतर अपने आप को बचा ले इस रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे कि इसने और को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता इसराइल का राजा मसीअब क्रूस पर से उतर आये की हम देखकर विश्वास करें और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे वे यीशु को गुलकत्ता नामक स्थान पर ले गए यह यूशलम के बाहर एक पहाड़ था जो लोग क्रूज पर चलाए जाते थे उन पर दया दिखाने के लिए यरूशलेम की एक स्त्री के द्वारा प्रभु यशु के लिए एक प्रकार का रास्ता तैयार किया गया था प्रभु यशु के हाथ पैरों में लकड़ी के क्रूस पर कीलें ठोकी गईं और तब क्रूज को सीधा खड़ा किया गया भविष्यवाणी भजन संहिता बाईस सोलह सिपाहियों ने यशु के कपड़ो के लिए पर्ची चिट्ठी डाली भविष्यवाणी भजन संहिता बाईस अठारह पिलातूस ने यशु के क्रूज पर एक पट्टी लगा दी उस पर इसराइलियों का राजा लिखा हुआ था जिससे यशु के अपराध का पता चल सके इसराइलीतों से नहीं करवाना चाहते थे यशु मसीह दो डाकुओं के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया भविष्यवाणी भजन संहिता बाईक सोलह यश्याया बहुत से लोगों ने यू का मजाक उड़ाया प्रधान याजक ने कहा इसने दूसरों को बचाया किन्तु स्वयं को नहीं बचा सकता अगर यह क्रूज से नीचे उतर आए तो हम इसका विश्वास करेंगे यहाँ तक की जो डाकू उसके साथ क्रूज पर चढ़ाए गए थे उन्होंने भी उसकी निंदा की भविष्यवाणी भजन संहिता बाईस छह से 8। भविष्यवाणियों के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के धरती पर जन्म लेने से पहले परमेश्वर जानता था उसके पुत्र के साथ क्या होने वाला है प्रभु यीशु ने अपना कार्य पूरा किया परमेश्वर हमारे पापों को कभी क्षमा नहीं करता अगर उसका मूल्य ना चुकाया जाता पाप की सजा मृत्यु है इसका मतलब शारीरिक मृत्यु से नहीं किंतु परमेश्वर से अलग होकर आत्मिक मृत्यु से है प्रभु यीशु हमारे पापों को स्वयं उठाकर ही हमें उस सजा से बचा सका क्योंकि यशु ने कभी पाप नहीं किया था इसीलिए उसे स्वयं के पापों के लिए मरने की आवश्यकता नहीं थी उसने स्वयं को परमेश्वर के सामने बलिदान के रूप में चढ़ा दिया इसीलिए यीशु ने क्रूस पर पाप मृत्यु और शैतान के असर ऐसी मुक्त करने के लिए जान दी मरकुस पंद्रह तैतीस ऐसी चौतीस और दोपहर होने पर सारे देश में अंधकार छा गया और तीसरे पैर तक रहा तीसरे पैर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा इलोही इलोही लम्मा शब्द नमी जिसका अर्थ है हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया तीन घंटे के लिए परमेश्वर अपने पुत्र से दूर रहा प्रभु यीशु ने पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर उठा लिया परमेश्वर पवित्र है और वह पाप को देख भी नहीं सकता क्रूस पर यीशु परमेश्वर से अलग हो गया इसी विभाजन के कारण यीशु ने क्रूस पर कहा कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया परमेश्वर क्यों मुझे छोड़ दिया पाप का मूल्य चुकाने के लिए यीशु के लिए विभाजन जरूरी था प्रभु यीशु ने पाप का पूर्ण दुख उठाया अभी हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से सहमत हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें स्वीकार करता है मरकुस पंद्रह सैतीस तब ईशु ने बड़े शव से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए जोरदार आवाज के साथ यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दिया ये हुईस तीस हमें बताया गया कि यीशु ने कहा था पूरा हुआ और जो कुछ भी हमें पाप मृत्यु और शैतान कैसे से मुक्त कराने के लिए जरूरी था ईश्व ने वह पूरा कर दिया मरकोश पंद्रह अड़तीस ऐसी उनचालीस और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा सम यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था उसी क्षण मंदिर के मुख्य पवित्र स्थान के बीच में ऐसी जो पर्दा था वह ऊपर से नीचे तक दो भागों में फट गया यह पर्दा सदैव लोगों को परमेश्वर की खास उपस्थिति से दूर रखता था यह वही स्थान था जहाँ पर प्रधान याचक साल में एक बार पाप की क्षमा के लिए जानवरों के लहू का छिड़काव करने के लिए आता था इसके द्वारा परमेश्वर ने दर्शाया कि जो मूल्य यशु ने पाप के लिए चुकाया है उससे परमेश्वर संतुष्ट है इसके बाद से कोई जानवर के बलिदान की जरूरत नहीं है और सूबेदार ने यह देख बढ़ाई बड़ाई की वास्तव में यह परमेश्वर का पुत्र था व्याख्या क्या आपको याद है हमारे पिछले पाठों में एक पूर्ण बलिदान के बारे में जो पाप की पूर्ण क्षमा के लिए आवश्यक था आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर ऐसी अलग हो गए परमेश्वर ने जानवर की खाल उनको ढांपने के लिए प्रदान की जानवर का बलिदान अब्राहम का पुत्र ईसाक परमेश्वर के द्वारा प्रदान किए गए मेढे के बलिदान के द्वारा छुड़ाया गया प्रत्येक साल इसराइली पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया करते थे किंतु अब पूर्ण बलिदान दिया गया है जब प्रभु यु ने हमारे पापों को उठा लिया तब तो अपने स्वर्गीय पिता ऐसी अलग हो गया हमारे पापों के लिए दिए गए प्रभु यु के बलिदान के द्वारा पुण्य पिता के साथ हम सहभागी हो सकते हैं हमें केवल विश्वास करना है कि प्रभु यशु परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार वह हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ गाड़ा गया और वचन के अनुसार वह पुण्य जी उठा पहला कुर 15 3 से चार इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी